तुमरे गृह प्रगटे सर्वेश पूरन ब्रह्म सगुण राम मनुज तनुधारी जगत में तुम्हारो नाम रहे राजन हम संग भेजिये राम लखन तनुधारी जगत में तुमरो नाम पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं, पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए नाम शरण में बन के भिखारी जगत में तुम्हारो नाम राजन हम संग भेजिए राम लखनारी जगत में ना यो मिल जाएं लखन रघुनाथ निश्चर बद हम हो सना मंगल जंगल हूं मैं करी हैं अमंगल हारी जगत में राजन राम लखन ज्योतिजे गीतावली वर्णन है राम लक्ष्मण यद्यप श्री रामचरित मानस अनुज समेत देहु रघुनाथ एक सज्जन बोले भरत जी के अनुज नहीं है वो क्यों नहीं भेजे गए लक्ष्मण जी क्यों भेजे गए तो हमने भैया का कारण जो भी रहो पर एक बात तो हमें लगती कि अच्छा ही रहा कि राम जी के संग भरत जी नहीं गए क्योंकि तो वहां विश्वामित्र जी ले गए थे राम जी को जनकपुर वहां आए थे परशुराम जी आप कल्पना करो राम जी के संग लक्ष्मण जी की जगह अगर भरत जी होते तो दृश्य ही दूसरा होता राम जी अगर परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते वो मामला समझ नहीं आता वहां तो लक्ष्मण देखो मर्यादा यहां भी वही मर्यादा भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी और राम जी के साथ लक्ष्मण जी दोनों गरम है लक्ष्मण जी भी और शत्रुघ्न जी भी इसलिए एक एक नरम के साथ एक एक गरम ठीक है और दोनों एक जैसे हो जाए तो नहीं आप हर दृष्टि से देखें कैसे मर्यादा का ध्यान रखा गया कि नहीं राम जी के साथ लक्ष्मण ठीक दशरथ जी बोले कैसे दे इन्हें हम दुखी हो गए विश्वामित्र जी बोले अब सोच लो जस रावरो लाभ ढोटिन हूं जग सनाथ सब कीजिए आपको यश मिलेगा इनका लाभ है और दुनिया सनाथ हो जाएगी अच्छा एक बात पूछे महाराज दो को क्यों ले जा रहे हो जो काम एक है विश्वामित्री जी बोले काम भी दो है निश्चर बद एक काम और दूसरा हम हो सना हम सनाथ हो जाएंगे तो महाराज क्या आप अनाथ थे अब तक अनाथ तो वो होते हैं जिनका कोई नाथ ना हो तो कहते बेचारा अनाथ है इसका कोई नाथ नहीं विश्वामित्री जी बोले नहीं दूसरे तरह के भी अनाथ होते हैं दो तरह के अनाथ होते हैं समाज में एक तो वे अनाथ जिनका कोई नाथ ना हो और दूसरे वे भी अनाथ हैं जो किसी नाथ को मानने वाले नहीं अनाथ ना रघुनाथ जी को माने ना यदुनाथ जी को माने ना पंडरी नाथ जी को माने ना सदगुरु नाथ को माने किसी को ना माने अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता विश्वामित्र जी बोले मेरा अभिमान टूट गया मैं हार गया तब मुझे लगा कि नहीं नहीं मैं अनाथ हूं और मेरा काम तब बनेगा जब मैं सनाथ हो जाऊं तो सनाथ करेगा कौन चेत चेत राजे से अभी भी मौका तेरे हाथ है तुझे सनाथ बना देने की क्षमता श्री रघुनाथ में है तुझे सनाथ बना देने की क्षमता श्री रघुनाथ में क्षमता श्री का बन जा नहीं तो पड़े पछताना रे क्यों गलत में बैठा प्यारे ये पछता तो ना रेलाना रघुनाथ रे। जी मिल जाए तो मैं सनात हो जाऊंगा और लक्ष्मण जी ने के वध के लिए सामर्थवान है शक्तिशाली है इन दोनों को देने अब दशरथ जी बहुत बहुत दुखी वशिष्ठ जी ने कहा कि लेना ही लेना सीखो देना भी तो सीखो अब इसमें भी मर्यादा लेना भी हो पर लेना ही ना हो यज्ञ से लिया है तो यज्ञ के लिए दो भी भेजो इन्हें भेज दो यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ लोग लेना ही लेना सीखते देना जानते ही नहीं अरे एक आदमी तो डूब गया पानी में डूब गया और बार बार उछले, तो जो किनारे खड़ा था उसका मित्र वो कहे अपना हाथ दो अपना हाथ दो पकड़कर हम खींच लें वो दो सुने तो फिर डूब जाए तो, तो एक आदमी बोले ये मित्र बड़ा अजीब है दो कहते ही डूब जाता अरे तू हाट उसके स्वभाव को हम जानते हैं उसने दो सुना ही नहीं है कभी फिर बोले निकालता हूं उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे ही बोले जाओ बोले लो पकड़ो उसने तुरंत पकड़ लिया बाहर निकल कुछ लोग हैं वो वो लो ही जानते हैं और उस लो में चाहे जितने लो चले जाएं, उनको कोई डूबने को भी तैयार लो दो नहीं इसलिए लेना भी हो और देना भी हो पाना भी हो पर सहयोग भी करना हो इसलिए कहा कि इनको भेज दो दशरथ जी बोले एक समस्या है क्या कि हम राम जी को कैसे दे दें? क्यों राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है कई ट्रस्टियों का अधिकार है इन पर राम जी को हमारे अकेले थोड़े सबके तुलसीदास जी बोले उन ट्रस्टियों के नामों की लिस्ट हमारे पास है मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा बाल केल रसते ही सुख माना ये मुनियों के धन हैं भक्त के सर्वस्व हैं शिव जी के प्राण हैं और दशरथ जी बोले हमारे पुत्र बनकर आए हैं तो हम अकेले कैसे दे दे सबको इकट्ठा करो ट्रस्ट की मीटिंग हो फिर जो फैसला हो सो हो जी बोले दशरथ जी एक उपाय है क्या बोले ट्रस्ट की संपत्ति एक ट्रस्टी तो दान नहीं कर सकता पर अपना पद तो छोड़ सकता है दूसरे के लिए सीट खाली तो कर सकता है वही कर दो क्या बोले श्री राम और श्री लक्ष्मण को मत दो इन्हें फिर बोले अपना पद इन्हें दे दो खाली कर दो उस पद को और देख क्या तो दे चुके हो अपने राज्य पद पर तो इन्हें बिठा ही दिया है तो बोले अब तुम हट जाओ पिता की जगह से तुम हट जाओ और पिता के पद पर इन्हें बिठा दो तब दशरथ जी बोले मोरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं तो आज से आप ही इनके भय पिता महतारी जगत में तुमरो नाम रहे राजन हमसन भेजे राम लक्ष्मी जगत में तुमरो नाम ने समझाया लेकिन वशिष्ठ जी ने तो समझाया अपने ढंग से तुलसीदास जी महाराज ने हम लोगों को समझाया पर आजकल समझाने वाले ऐसे विचित्र विचित्र मिलते हैं। एक सज्जन हमें मिले बोले इसमें आपने विशेष बात समझी क्या है हमने कहा क्या है तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा क्या मतलब हमने कहा तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बहुत तरह से समझाया बहु प्रकार बहु विधि बहुत तरह से समझाया बोले यही अर्थ है हम हमको तो यही समझ में आ रहा है अरे उन्हें तब आप रहस्य तक पहुंचे ही नहीं तो हमने कहा आप बता दो रहस्य क्या रहस्य बताया उन्होंने अद्भुत अद्भुत अर्थ करने वाले बोले वैसे तो दशरथ जी मान नहीं रहे थे लेकिन वशिष्ठ जी ने एक विशेष बात कही तो तुरंत मान गए वशिष्ठ बहु विधि समझावा इसका ये अर्थ नहीं कि बहुत तरह से समझाया हम बोले इसका अर्थ है एक वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को ये समझाया क्या बहुविधि बहुओं की विधि कि भेज दोगे तो विवाह हो जाएगा बहुएं आएंगी इसलिए भेज दो बहु बहु हे भगवान ये बहुविधि का अर्थ किस विधि से उन्होंने निकाला और इन्हें भेज दो तो बोले दशरथ जी को तुरंत समझ में आ कि किस भेज दो भेज़। पर आशा यही है कि वशिष्ठ जी ने बहुत तरह से समझाया ताकि उनका संदेह निवृत्त हुआ और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को भेजा अब देखो फिर एक मर्यादा की बात पिताजी ने तो भेज दिया गुरुजी के कहने से लेकिन राम जी बोले गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो माता जी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले आए अब स्वामित्र जी घबराए कि जब पिताजी ने इतनी आना कहानी की देने में देरी लगाई तो माता जी कितना करे और माता जी कहीं ये कह दे कि तो जनी जाओ जान बड़ी माता पिताजी भेज रहे हम नहीं भेज रहे और पिता से अधिक अधिकार माता का है तो हम क्या करेंगे लेकिन गुरुजी ने कहा अवश्य जाओ अवश्य जाओ माता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर आओ किसी ने भी स्वामी जी का भेजो काम बिगड़ जाएगा अगर भेजोगे तो काम बिगड़ जाएगा विश्वामित्र जी बोले नहीं भेजेंगे तो संस्कार बिगड़ जाएगा क्या माता को प्रणाम करने के लिए नहीं भेजेगा और संस्कार नहीं बिगड़ेगा तो सारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा और अगर संस्कार बिगड़ गया तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा बसा हुआ देश भी उजड़ जाएगा अगर संस्कार विश्वामित्र जी माता जी के पास भेजते हैं राम जी जननी भवन गए तुम माता के भवन में लेकिन विवेकवती है माता कौशल्या तुरंत विदा किया जाग नाय शीष पायो बिमल सुजी कीने विदा चूमि मुख पुष्प माल उ जगत में तुम रो नाम रहे करमलन सोहे धनु तीर मुनि अनुगमन करत दो ख छवि बार बार लाजे सजाही फलिहारी अब यहां देखो महात्मा की मर्यादा अतिथि की मर्यादा राजा की पद की सीमा उसकी मर्यादा गुरुदेव की महिमा और उनकी मर्यादा और उसके बाद भगवान माता को प्रणाम करने गए ये माता की महिमा की मर्यादा और जब चले तो क्या क्रम है आगे आगे गुरुजी जा रहे हैं पीछे राम जी जा रहे हैं उनके पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं यह मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है मानो राम जी कहते हैं अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो इस मर्यादा का पालन अवश्य करो गुरुदेव को आगे करके उनके पीछे पीछे चलो लेकिन अकेले मत जाना हम भी अकेले नहीं जा रहे राम जी बोले हम लक्ष्मण को साथ लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चल रहे इसका मतलब तुम भी जब गुरु जी के पीछे पीछे चलो तो अकेले नहीं मन को साथ लेकर चलना अजय एक अधिक अद्भुत बात है राम जी गुरु जी के पीछे चल रहे हैं और लक्ष्मण उनके पीछे चल रहे हैं इसका अर्थ है राम जी मन के पीछे नहीं चलते मन उनके पीछे चलता है और जो मन का स्वामी हो मन जिसके पीछे चलता हो वही गुरुजनों के पीछे चल सकता है यह है मर्यादा यह संकत We're going to the city. मिली रास्ते में विश्वामित्र जी ने कहा कि राम यह ताड़का है उठाओ धनुष चढ़ाओ बाण इसे मारो आहा गुरुदेव ने आज्ञा दी विचार नहीं किया धनुष पर बाण चढ़ाया चला दिया इसका अर्थ क्या है गुरुजनों की आज्ञा में विचार नहीं गुरुदेव जो कह रहे हैं ठीक यह श्री राम गुरुदेव की मर्यादा रख देखो गुरुजी की आज्ञा में और वैद्य के निर्देश में अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए जो वैद्य के निर्देशन में अपनी अकल लगाते उनका रोग नहीं मिटता तन रोग नहीं मिटता और जो गुरुजी की आज्ञा में अकल लगाते उनका भाव रोग मन रोग नहीं मिटता जब अपनी अक्ल लगानी थी तो गुरुजी की जरूरत ही क्या थी इलाज घर पे ही कर सकते थे डॉक्टर को क्यों परेशान कर रहे एक बार एक डॉक्टर ने किसी से कहा भैया ऐसा करना ये मत खाना हल्का भोजन कर थोड़ी दूर गया फिर लौट लौटे तो आपने लौकी के बारे में नहीं बताया लौकी तो खा सकते डॉक्टर बोले हाँ खा लिया फिर उतनी और परवल डॉक्टर बोले हा वो भी खा सकते हैं। और तो उतनी दूर जाए फिर लौट कर आए तो रही हाँ। और मूंग की दाल खा सकते हैं अब 10 20 बार जब ऐसे ही कहा तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए बोले तुम हमारी खोपड़ी मत खाओ जो समझ में आए सो खाओ या कई लोग अपनी कल लगा देते हैं एक बार किसी वैद्य ने कहा कि हल्का भोजन किया करो हल्का ठीक है हल्का भोजन करें घर आए अब अपनी अकल लगाई कि हल्का भोजन बोले हल्का भोजन यही हरी सब्जी और मूंग की दाल छिलके वाली और ये फल कोई अरे बोले बोलेगे नहीं हल्का भोजन क्या अब अपने से हिसाब से उन्होंने हल्का भोजन तय किया बोले देखो मिट्टी पानी में डाल दो तो नीचे बैठ जाती है पानी ऊपर आ जाता है तो मिट्टी से हल्का पानी हां ये तो बात और पानी में अगर तेल डाल दो तो पानी नीचे तेल ऊपर आ जाता है तो पानी से हल्का तेल और तेल पर जो तैरे वो तेल सिर्फ सबसे हल्का क्या करे बोले पूड़ी बना वो तो तेल में तैर उससे हल्का क्या हो सकता है बोलो ऐसा मरीज मरेगा कि बचेगा राम जी कहते हैं गुरुदेव को आगे आगे करके पीछे पीछे चलो मर्यादा है और यह है प्रहार करो किस पर तालका पर सुन तालका क्रोध कर धाई ये क्रोध पूर्वक आई खा जाने के लिए और कितनी बढ़िया बात है विश्वामित्र जी को खाने के लिए दौड़ी कि यही लेकर आए हैं और यह क्रोध की वृत्ति जब संतत्व को नष्ट करने के लिए दौड़े तब भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि इसे मिटाओ और जो भगवान के अलावा इसे कोई मिटा नहीं सकता भैया एक बात बताओ ये मिटते नहीं है एक बात हमें समझ में आई एक डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत हुई बोले महाराज डायबिटीज है आपको हमने कहा है तो बोले एक मंत्र बता दे बोले बताओ बोले ये मिटेगी कभी नहीं दवाई खाते रहो परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बनी रहेगी मिटेगी नहीं उस डॉक्टर साहब ने ये बात हमें कही उसी दिन से हमें एक बात भगवान ने समझा दी बस जैसे ये डायबिटीज है ना मिटती नहीं है दवाई खाते रहो परहेज करते रहो कंट्रोल में बनी रहती ऐसे ये मन के काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है ये कभी नहीं मिटते कुसंग का परहेज करते रहो सत्संग की दवाई खाते रहो तो कंट्रोल में बने रहते हैं मिटते नहीं है दवाई छूटी और बद परहेजी हुई बस ये फिर बढ़ते हैं डायबिटीज की तरह कई लोग कहते हमको तो इससे बहुत परेशानी बहुत परेशानी जरूर दवा छूट गई होगी ये कंट्रोल में बने रहते मिटते नहीं पर मिटेंगे कैसे तब एक ही वाक्य है वो अपवाद है राम कृपा ना सही सब रोगा भगवान की कृपा हो जाए कृपा क्या नहीं कर सकती इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी आपकी जरूरत है आप बाण चलाओ क्यों बोले ये विकार का रूप है क्रोध का रूप है और ये हम संत हैं हम इसे कंट्रोल में तो रख सकते हैं लेकिन इसको मिटाने का काम तो आप ही कर सकते हैं इसलिए आप इस पर बाण चलाइए भगवान ही ये राम जी की महिमा है तो विकार मिटे नहीं तो छूटे ही सकल राम की दाया ना ही तो कोटि जतन नहीं जाहे भगवान के देखो धनुष भी सीता जी ने तोड़ा नहीं है भले ही उसको बाएं हाथ से उठाया आंगन को साफ किया रख दिया लेकिन ये अभिमान को एक रूप दे देना भक्ति के गौरव की बात है लेकिन अभिमान को तोड़ना तो भगवान के हाथ की बात है यही विश्वामित्र जी संकेत कर रहे हैं कि देखो ये ताड़का हमसे किसी से नहीं मरेगी यह तो भगवान के हाथ से ही मरेगी ये गुरु जी का सोच है राम, जी, विश्वामित्र जी का सोच है भगवान की महिमा और राम जी कहते हैं कि उसमें मेरा क्या है बाण भले ही मेरे हाथ में था पर ताड़का का मरना तो गुरुदेव की कृपा से हुआ इशारा तो उन्होंने किया और जो गुरुजनों के इशारे पर अपने जीवन को संचालित करते हैं उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है यह इस कथा का संदेश एक ही बाण से प्राण ले लिया एक ही और दीन जानते हैं निज पद दीना भगवान ने उसे दीन जानकर अपना पद दे दिया अच्छा कभी कभी लगता है ये ताल का दीन है कि दुष्टा गोस्वामी जी कहते दीन राम जी कह रहे हैं, दीन है तो महाराज दीन तो वो है जिसमें दीनता हो इसमें तो दीनता तो है नहीं फिर ये दीन तुलसीदास जी बोले दूसरे तरह के भी दीन होते भगवान सामने खड़े हो और ना दिखें, भगवान सामने खड़े हो और जिसे दर्शन ना हो वो दीन है क्यों नहीं होता दर्शन का मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखना जिनका अंतकरण मलिन है जिनके पास ज्ञान वैराग्य के नेत्र नहीं है भक्ति की दृष्टि नहीं है वे भगवान को नहीं देख पाते जो वे भी बिचारे दीन है भगवान को लगा कि अगर इसको दृष्टि मिली होती ज्ञान का नेत्र होता तो ये बोध की दृष्टि से देखती क्रोध में भर कर नहीं आती ये तो दीन है दीन जानते ही निज पद दीना भगवान ने ताड़का विश्वामित्र जी ने समझ लिया कि जब ताड़का मर गई तो और भी राक्षस इन्हीं की बदौलत मरेंगे और ये ताड़का मर गई इसका अर्थ है तब ऋषि निज नाथई जीए चीनी अब सनाथ हुए तब ऋषि निज चीनी विद्या कू विद्या भगवान को जो विद्या थी विश्वामित्र जी के पास वह समर्पित कर दी विद्या माने बुद्धि का बल भगवान को समर्पित हो गया और आयुध सर्व समर्पित है शस्त्र अस्त्र सब भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पण हो जाना और जब तक समर्पण नहीं होता तब तक काम बनता भी नहीं भगवान श्री रामकृष्ण देव एक कहानी सुनाते थे कोई ग्वालिन थी रोज मथुरा में दूध दही बेचकर और यमुना पार नाव से करे अपने गांव लौट जाए एक दिन दही दूध जल्दी बिक गया तो मथुरा में कहीं श्रीमदभागवत की कथा हो रही थी तो बिचारी बैठ गई व्यास जी ने कहा भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार सागर से जीव यह कैसे जावे पार तन धन धनबल बुद्धि बल सरे नहु काम एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम ग्वालियन सीधी साधी उसने कहा रे ये कह रहे कि राधे श्याम एक बार कह दो तो भाव सागर से पार हो जाते है बेचारी जानती नहीं थी भाव सागर क्या वो सोचती थी कि कोई होगा उसने सोचा कि जब भाव से पार हो सकते हैं तो क्या हम यमुना जी पार नहीं कर सकते हैं? जो नाव में जाए ऐसा दृढ़ विश्वास ऐसा निश्चल हृदय गई नहीं वो नाव सीधे जमुना जी और जल में पांव रखा राधे श्याम कब ने उस सिद्धि की बिन्न विश्वास उसका पांव सचमुच नहीं डूबा तो दूसरा पांव भी रख के पानी में खड़ी होगी अब तो पार चली गई उधर से भी राधे श्याम कहती हुई जाए इधर से भी राधे श्याम कहती हुए एक महीने तक यही क्रम चला उसके चार पैसे रोज बचते उसने सोचा जिन गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया उनका सम्मान करूं तो पंडित जी का घर ढूंढते ढूंढते कई बड़ी मुश्किल से तो व्यास जी मिले महाराज कल हमारे यहां चरण डालो आपकी बड़ी कृपा ठीक है हम लेने आ जाएंगे दूसरे दिन ग्वालियर गोली चलो गुरुजी तैयार हुए बहुत हीरे की अंगूठी सोने की जंजीर घड़ी वड़ी बांध के छड़ी लेकर बहुत व्यास दी और वो भी ब्रज के बहुत ठाठवा चलो अब जमुना जी के पास गए वहां तक तो किसी साधन से चले गए बोले गुरुजी यहीं यही उतर जा क्यों नाव तो उधर नाव वाला घाट तो उधर है ग्वालियन आप तो आओ गुरुजी ने सोचा इसने कोई छोटी नौका का इंतजाम कुछ किया होगा या पुल होगा गए तो वहां कुछ नहीं उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा लाओ गुरु जी और उसने पांव रखा राधे श्याम तो उसका पांव तो नहीं डूबा दूसरा पांव राधे श्याम कहके रखा गुरु ने सोचा कि जहां खड़ी है वहां नीचे कुछ होगा गुरुजी पहले तो धोती संभालने लगे फिर चले तो उन्होंने तो राधे श्याम कहा नहीं था पांव रखते ही कमर तक जल में चले गए अरे बोले बेटी हाथ छोड़ कहा खड़ी है तू मैं तो डूब रहा हूं और तू अब ग्वालियर की मजबूरी ये थी कि वो कुछ और बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो कुछ और बोले तो वो डूबे पंडित जी कुछ कुछ कहे वो कहे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम